सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग खास लोगों को बुलाते हैं और ख़ास करके सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और जिनसे बातें करकर हम सभी को अच्छा लगता है साठ सत्तर साल का उनका एक अनुभव होता है अपने जीवन का और उस अनुभव का जब वो शेयर करते हैं तो हम सभी को मोटिवेशन मिलता है तो आइए आज के शो को सजाने के लिए के सुरेश हमारे साथ है जो बेंगलोर से बिलोंग करते हैं वैसे अभी मुंबई में हैं और एविएशन में अपनी विशेष सेवाएँ दे रहे हैं तो उनसे बातें करेंगे और सिस्टी रनिंग है हेल्दी वेल्दी और एक्टिव रहते हैं अभी भी यात्राएं कर रहे हैं तो आप उनसे जब बातें करेंगे और उनके अनुभव सुनेंगे तो आपको पता चलेगा तो आप सभी की तरफ से के सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी मेरे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके कुछ आपसे बातचीत करने का मौका दिया आपने और मैं इस मौके के लिए जी के आर सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है और बात ही अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं मेरा नाम के आर सुरेश है बेंगलुरु गार्डन सिटी ऑफ इंडिया जो जिसको कहा जाता है वहाँ बिलोंग करता हूँ वहाँ वॉर्न एंड ड्रॉटअप हूँ और, था था हूं। और आ, मेरा पूरा मतलब बचपन और कॉलेज पढ़ने तक जो है बेंगलुरु में मैंने गुजारा मैंने आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा आ, 1976 सेवेंटी सिक्स टू नाइनटीन बाद में एक साल मेरे को उधर लेक्चर के हैसियत में हैसियत से काम करने का मौका मिला इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और उसके बाद मैंने 1982 दिसंबर में एयर इंडिया का ग्राउंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में जूनियर टेक्निकल ऑफिसर ट्रेनी बनके भर्ती हुआ वहाँ से शुरू हुआ जो जर्नी जो है मार्च 31st 2016 में ख़त्म हुआ जब मैं मेरा निवृत्ति हुआ सुपरेशन जिसको कहा जाता है आ, तकरीबन थर्टी प्लस इयर्स की सर्विस मैंने दिया कंपनी में बाद में अगस्त से वापस एक फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट करके हमारा एयर इंडिया का डिपार्टमेंट है वहाँ अभी कॉन्ट्रैक्ट में एज ए सेफ्टी ऑफिसर कंसल्टेंट सेफ्टी ऑफिसर काम काम कर रहा हूँ रहता हूँ मुंबई में विले पार्ले में और आगा। आगा। आगा। आगा। परिवार में मेरा बीवी है जो हाउसवाइफ है साथ साथ में वो वीणा भी सिखाती है और वीणा वादन भी करती है मेरा दो बेटियां हैं पहले वाली जो है वो बड़ी वाली जो उन्होंने अभी पायलट बन रही है बल्कि इंडिगो एयरलाइंस में कैडेट पायलट करके ट्रेनिंग चल रही है उसकी और दूसरी जो छोटी बेटी है वो इंजीनियरिंग करके अभी आगे पढ़ने का एम एस करने का विचार कर रही है और पढ़ने का इच्छा है उनको तो हम हम चार चार जन हैं विलय पार्लर में रहते हैं और, और अपने माता पिता के बारे में म, म, म, मेरा पिताजी जो है वो बेंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अकाउंट्स ऑफिसर थे और फिलहाल उनकी एक हादसे में देहांत हो गया 87 में ही मेरा मम्मी जो है मेरे साथ में रहती थी और अभी पिछले साल ने 2017 में उनका देहांत हुआ मुंबई में मेरा एक भाई है वो बेंगलुरु में वो भी सिविल इंजीनियर है बेंगलुरु में रहते हैं और कैरियर उधर ही बनाया है उन्हें ये तो मेरा परिवार है क्या सुरेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को और जो अभी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने बताया आपके परिवार में दो बेटियां हैं और आपकी बीवी हैं और जो बिना वादन करती हैं सिखाती भी हैं बहुत ही अच्छा लगा हमें माता पिता भी आपके जो है कुछ समय पहले ही तल बसे हैं लेकिन उनकी यादें आपके साथ है और पिताजी भी में विशेष काम करते रहे और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और अपने बेटियों के बारे में आपने बताया एक पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक एम यानी इंजीनियरिंग कर रही हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके परिवार के बारे में जानकर और मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किन्हीं बहुत प्यार करते हैं या किनकी याद ज़्यादा आपको रहती हैं अभी परिवार के सभी सदस्य जो है प्यारे है माता पिता तो ज़रूर उन्होंने हमको इस लेवल तक लाया एजुकेशन दिए हम आगे क्या सुरेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सबसे ज़्यादा आपको अपने माता पिता से प्यार है उनकी यादें आपके साथ हैं हमेशा और अभी रिसेंटली वो आपके साथ नहीं है इसलिए आपको ज़्यादा याद आता है उनकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं ये भी आप अनुभव कर रहे हैं और मैं चाहूँगा अगर आपको अपने माता पिता के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा ये गीत जो आपको याद आता है रमेश जी मेरे को एक गाना याद आती है जो मेरे को बहुत करीब है माता पिताओं के बारे में वो मेरी उंगली पकड़ के चली करके एक गाना है श्री अनिल कपूर पिक्चराइज किया हुआ है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को और याद रखता हूँ हमेशा कि यार सुरेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अनिल कपूर पर पिक्चराइज किया गया एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो माँ के लिए ख़ास है और तेरी उंगली पकड़ के चला माँ मेरी माँ ऐसा करके है चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर वापस के यार सुरेश जी से जुड़ेंगे और बातें सुनेंगे उनकी आप सुनाए हैं रेडी मोद वन नाइन्टी पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कर रहो के तेरा साया मैं तुझको थाम लू उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लू बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लू उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लू रख तुझे पल को तले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 Tera lad, lad. के अपने घर से सुख जाएगा कहा बदलेगा नसीबा शिबा इक रोज मेरी मां बच के अपने घर से सुख जाएगा कहा बदलेगा नसीबा शिवा इक रोज मेरी मां तेरी खुशी मेरी खुशी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं के आर सुरेश जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और जैसे कि हमने जाना कि वो एविएशन से जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी तरह से वो तो हवाई जहाज़ उड़ते हैं हम सभी लोग देखते हैं तो बड़ा खुशी होता है कहीं ना कहीं एक मन में अलग फीलिंग आता है जब भी हम हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखते हैं कि यार शुरश जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अगर अभी आज से अगर पचास पचपन साल पहले मैं आपकी स्कूलिंग की बात करूँ तो उस टाइम पर किस तरह का स्कूलिंग था और वर्तमान में किस तरह का बदलाव है आपके जहाँ बेंगलुरु से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तो उस समय का जो सराउंडिंग है उस समय का जो वातावरण है वो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए मैं स्कूलिंग शुरू मैं शंकर ओल्ड बेंगलोर अभी जहाँ बो जो इसको बोला जाता है शंकरपुरम बसवनगुडी एरिया में बिलोंग करता हूँ और वहाँ मेरा प्राइमरी स्कूलिंग जो हुआ फोर्थ स्टैंडर्ड तक वो महिला सेवा समाज करके स्कूल था जहाँ मैं फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ा बाद में मेरे को एक अंग्रेजी स्कूल में कंटोनमेंट एरिया है वहाँ इंग्लिश स्कूल करके वहाँ भर्ती किया गया वहाँ पढ़ के आगे पढ़ के मैंने 10th standard complete किया 12th बी Junior College जूनियर कॉलेज में किया बाद में पाँच साल जो है Engineering एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने आर वी कॉलेज इंजीनियरिंग बेंगलुरु में किया और उन दिनों में बेंगलुरु के बारे में और वातावरण के बारे में बताया गया जाए तो इतना uh, बहुत सुंदर वातावरण था हमारा uh, हम लोग एक हमारा बंगलों में रहते थे जिसमें छः बेडरूम थे तीन नीचे और तीन ऊपर लेकिन उसका उधर का जो वातावरण इतना अच्छा था उसको एयर कंडीशन सिटी बोला जाता था कि हमारे घर में फ्रिज नहीं थे सब जगह में फैंस नहीं थे ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि इतना कूल वातावरण रहता था और ट्रैफिक भी इतना नहीं थी आज अगर बेंगलुरु में जाएंगे तो आपको इतना बेंगलुरु इतना एक्सपेंड हो गया है कि इतना सब चारों तरफ फैल गया है कि कुछ कुछ एरिया के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है और इतना ट्रैफिक है डेवलपमेंट तो ज़रूर हुआ है लेकिन साथ साथ में पोल्यूशन बोलो और कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलो सब चीज़ें जो है डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी बड़ी है उन दिनों में मेरे कोई हाथ है कि मैं जब बच्चा था स्कूल में मतलब जाते थे तो साइकिल रिक्शा में जाते थे तो तकरीबन साढ़े तीन साढ़े तीन चार किलोमीटर दूरी के इसमें 20-25 मिनटों में पूरी की जाती थी साइकिल रिक्शा में लेकिन <laughs> आज जो है कोई कोई जगह में अगर मतलब गाड़ी में जाना है तो आपको 500 मीटर आठ सौ आठ मीटर जाने में पौने घंटा एक घंटा लग जाती है तो ये मतलब इतना व्हीकल वहीकल्स बढ़ गया है और हाँ ज़रूर डेवलपमेंट हुआ है और आज भी जो है मौसम जो है डिग्रेडेशन की तो वजह से थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी मौसम ठंडी रहती है और कूल रहता है और लोगों को बहुत पसंद आता है उधर मतलब बाहर दूसरा स्टेट से, से जो लोग जाते हैं वो हमेशा बोलता है कि बहुत अच्छा मौसम है तो बेंगलोर और मैसूर मतलब आसपास की जो है वो, क्योंकि एक इट इज़ एट हाइट यू नो सी लेवल से ऊपर है तो ठंड रहती है और प्लेजेंट रहती है मोस्टली धूप भी है डिग्रेडेशन की वजह से धूप भी बढ़ गया है क्योंकि ट्रीज़ वगैरह ज़रूर जरूर, जरूर। दूसरी साइट से बहुत अच्छा है और आ, कनेक्टिविटी अच्छा बनाया मेट्रो शुरू हो गया हो गया उधर ट्रांसपोर्ट जो है इम्प्रूव काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो रही है और कभी कभी जाते हैं तो अच्छा लगता है मतलब इतना नए नए चीज़ आ गया है डेवलपमेंट हो के और लोग जो, जो है आई जो है आई कैपिटल बोला जाता है बेंगलोर को तो जहाँ से इन्फोसिस और विप्रो से बड़ी कंपनी शुरू हुई है बहुत अच्छा जगह है एक और बात पूछना चाहूँगा स्कूल की कुछ बातें याद हो तो ज़रूर बताइए अपने टीचर्स के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई पिकनिक वाली बात हो कुछ इवेंट्स के बारे में हाँ एक मैं एक चीज़ बहुत <laughs> मेरा दिमाग पर बैठा है कि जब हम लोग स्ट्रेसी इंग्लिश स्कूल में थे तो आ, हम लोग एक पिकनिक गए थे होगेंकल फॉल्स करके एक एक फॉल्स है बेंगलुरु के नज़दीक में वहाँ सब लोगों को मतलब आ, हम लोग शायद सिक्स्थ सेवन स्टैंडर्ड में थे हम लोग तो हम लोग गए थे तीन गाड़ी में गए थे तो वहाँ होगनकल फॉल्स में आ, आ, वो आ, एक जगह से एक आइलैंड दूसरा आइलैंड में जाने के लिए बोट्स है जो राउंड टाइप का बोट्स है जिसमें लोग जो है सर्कुलर सर्कम्फ्रेंस में बैठना पड़ता है ताकि वो बैलेंस हो तो ऐसा बोट में हम लोग क्रॉस करके उस तरफ गया था और वापसी आते समय ऐसा हो गया कि आ, जैसे वो उतरने की जगह आ रहा था तो हमारा एक साथी जो है क्लासमेट वो तो उठ के जम्प करने लगा तो उसके वजह से आ, बोट जो है उसका इंबैलेंस हो के सब लोग पानी में आ गए बोट ऊपर उठ गया और पानी में आ गए तो उधर क्या था कि काफ़ी मतलब ट्रीज़ है और ट्रीज़ का रूट्स भी जाता था तो रूट्स पकड़ के मतलब कुछ हुआ नहीं तो ये चीज़ हमको बहुत <laughs> याद है कि हम लोग बचे उस यूकि फॉल है तो आगे जाके नीचे नीचे गिरती है तो ये चीज़ मेरा दिमाग में आज भी मतलब ताज़ा।, ताज़ा है और आंख में दिखता है आज भी ऐसे हुआ था करके यार सुरेश जी बात ही अच्छी बात आपने अपने बचपन की बातें हमें शेयर किया अच्छा लगा हमें भी और बचपन में कोई भी इंसिडेंट होता है और कुछ ऐसी जो बहुत ही क्रिटिकल होता है तो उस समय वो याद रह जाती हैं कुछ चीज़ें हमें टीचर अगर पनिशमेंट देता है तो वो भी याद रह जाता है और कुछ अगर हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं फर्स्ट आते हैं तब भी याद रह जाती हैं स्कूल के अपनी एक यादें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ वो और उसे याद करते हैं उन्हें याद करते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है तो आइए आगे बढ़ते हुए दोस्तों एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं बचपन की यादें हमारी ताज़ा हो जाए ऐसा ही एक बहुत ही भाव भरा गीत आपको सुनाते हैं आप सुनाए हैं रेडी मत वन नाइनटी पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्कर रहो हसते लंबे है जीवन के रखते भाव चले हम गाते हसते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 बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर हम लोग नौकरी कर सकते हैं आपका इस एविएशन फील्ड में कैसे आना हुआ मैं आ, जैसे मैंने बताया था कि मेरे इंजीनियरिंग के बाद मैं लेक्चरर के हैसियत में आर वी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता था तो पेपर में ऐड आया था कि ग्राउंड स्पाइसिस डिपार्टमेंट एयर इंडिया के बारे में जूनियर टेक्निकल ऑफिसर ट्रेनिंग इसका ज़रूरत है करके तो उसमें अप्लाई किया तो आ, रीजन वाइज सिलेक्शन होता था तो सदर्न रीजन चेन्नई हेडकोार्टर था तो वहाँ रिटर्न टेस्ट हुआ ग्रुप डिस्कशन हुआ पर्सनल इंटरव्यू हुआ उसके बाद सिलेक्शन हुआ तकरीबन एक साल लगा ये सब पूरे होने में अच्छा तो, तो बॉम्बे आके जॉइन किया मैंने डिसम्बर ट्वेंटी 1982 नाइनटीन एटी में आ, और ग्राउंड सर्विसेज डिपार्टमेंट तो ग्राउंड सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है मतलब सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इधर जो काम होता है जब ही जहाज उतर के एयरपोर्ट में आती है और एक जगह जो है रैंप करके कहा जाता है और रैंप में एयरक्राफ्ट अपने पावर से चल के आके एक बे जहां खड़े रहते है उसको बे बोला जाता है अच्छा, जा। बे में खड़ी होती है तो उसको जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का ज़रूरत है जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर है ग्राउंड पावर है एयर कंडीशनर है फिर जब जहाज जाने से पहले अगर इंजिन स्टार्ट करना है उनका एयरक्राफ्ट का जो स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए जो पावर यूनिट है अगर वो काम नहीं कर रही है या उसको ट्रिगर करना है तो एक एयर स्टार्टर यूनिट करके वो इस्तेमाल होता है फिर साथ साथ में जो बैगेज ऑफलोडिंग लोडिंग लोडिंगमेंट है पैसेंजर एम डीप्लेनिंग डी है जैसे सीडिया बोला जाता है सीढ़िया जो मोबाइल सी होती है तो ये सब हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि आ, अगर आप एक बोइंग सेवन फोर सेवन जम्बो जिसको कहा जाता है वो लिया जाएगा तो इसमें तकरीबन पच्चीस से तीस इक्विपमेंट लगती है और जैसे मैंने बताया कि ये ग्राउंड पावर एक लगती है इधर दो लगती है दो एयर कंडीशनर लगता है एक स्टार्टर यूनिट लगता है एयर स्टार्टर यूनिट लगता है दो सीढ़ियाँ लगती है दो और लोडिंग लोडर्स लगता है वो तो ट्रांसपोर्ट तो जैसे काफ़ी इक्विपमेंट लगती है और ये जो है इसमें ऑफ लोडिंग लोडिंग ऑफ पैसेंजर बैगेज जो है वो एयरक्राफ्ट अरावल के बाद होता है फिर बाद में डिपाचर के लिए लोडिंग एंड लोडिंग होती है और इसको एयरक्राफ्ट को अपने खुद की पावर से जाने के लिए एयरक्राफ्ट को एक जगह में ले जाके छोड़ना पड़ता है जिसको एयरक्राफ्ट को पुश करते हैं तकरीबन तो साढ़े तीन सौ टन की एयरक्राफ्ट को पुश करने के लिए हमारे पास एक, एक, एक पुश बैक ट्रैक्टर करके तो आप, आप, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साढ़े तीन सौ टन के ऊपर जो वजन वाले एयरक्राफ्ट को पुश करना उसके लिए कितना पावर, कि पावर चाहिए, चाहिए और आ, उसके लिए आ, स्किल भी चाहिए होते हैं क्योंकि ये लास्ट इक्वपमेंट है अगर इसमें इसके साथ ये काम करते हुए कुछ गड़बड़ हुआ तो एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो जाएगा तो बहुत स्किलफुल काम है तो ये हम लोग जो है ये इक्विपमेंट को प्रोक्योर करते हैं इसमें काफ़ी इक्ुपमेंट जो है तभी जब भी मैंने जॉइन किया तो इम्पोर्टेड थे अच्छा। अभी आ, इंडिया, में। इंडिया में बन रहा है बन चुका है मतलब मोस्टली एक आध छोड़ के मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स इधर मैन्युफैक्चर होते हैं और इनको प्रोक्योरमेंट का हमारा जो डिपार्टमेंट में प्रोक्योरमेंट डिवीजन है प्रोक्योर करते हैं इसको आ, ट्रेनिंग देते हैं मेंटेन करने का और ऑपरेट करने का आ, और ट्रेनिंग करने के बाद एक्चुअल हैंडलिंग में ऑपरेशन बोलते हैं उसमें आ, हम लोगों का आ, हम लोग मैनेज करते हैं ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस तो ये काम होता है ग्राउंड हैंडलिंग और इसमें काफ़ी स्किलफुल जॉब है आ, थोड़ा थोड़ा भी किधर एयरक्राफ्ट लग गया और तो कुछ हो गया तो एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो जाती है तो बहुत जिम्मेदारी वाले, वाले काम है तो हम लोग आ, इसमें क्वालिफाइड लोग को लेते हैं और ट्रेनिंग देके उनको एक आ, आ, आ, परमिट दिया जाता है मतलब इक्विपमेंट ऑपरेटिंग परमिट करके मतलब वो, वो अगर पास uh, हुआ उसमें टेस्ट में प्रैक्टिकल एंड क्लासरूम टेस्ट में तभी उनको ये दिया जाता है फिर बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है स्किल इन्हेंसमेंट ट्रेनिंग्स होती है और सुपरवाइजर्स है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स mm -hmm. uh, है ऑफिसर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है, officers है officers तो ये के नया नया जो सिस्टम्स जो इंट्रोड्यूस करना है एफिशिएंट हैंडलिंग के लिए वो सब डिस्कस होते हैं डिबेट्स होते हैं सेमिनार्स होते हैं काफ़ी मतलब कंटिन्यू प्रोसेस चलती है तो ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट में मैं भर्ती कर होके तो काफ़ी मतलब इसमें डिपार्टमेंट से मैं इक्विपमेंट मेन्टेनेंस है रैम्प ऑपरेशन है ट्रेनिंग है साढ़े साल मैंने ट्रेनिंग दिया हु. आ, और प्रक्योरमेंट में था फिर बाद में हम लोग एक जॉइंट वेंचर शुरू किया बेंगलुर और हैदराबाद में वहाँ का प्रोजेक्ट हेड करके बेंगलोर में मैंने शुरू किया ग्राउंड हैंडलिंग उधर नया एयरपोर्ट में तो बाद कॉन्ट्रैक्ट्स जो है जैसे हमारा जहाज़ बाहर जाती है बाहर देशों में जाती है वहाँ सिमिलर ग्राउंड हैंडलिंग करने के लिए वहाँ एक एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ता है तो उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है टेंडर प्रोसेस है तो उसमें एक हम लोग आयाटा करके इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करके उसके मेम्बर्स है आइटा मेंबर्स मोस्ट ऑफ़ द एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ आयाटा और आइटा ने एक उनका एक बुक है जिसमें ये कंप्लीट एयरलाइन ऑपरेशंस के बारे में जानकारी है गया और उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी उनका एक सर्विस वाइज सेक्शन वगैरह फॉलो करके हम लोग टेंडर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा मेरे को काफ़ी मतलब I I uh, yeah, I have I have uh, I have visited almost all places all places वर्ल्ड ब्राजील से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मैंने गया <laughs> uh, हूँ uh, तो, दो बार मेरा नाइनटी तो नाइन जुलाई से टू थाउजेंड फाइव जनवरी तक कॉन्ट्रैक्ट्स uh, में थाडलिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स करके डिविजन है वापस मेरे को वापस लाया गया दो हज़ार बारह में जून में जब भी ऑस्ट्रेलिया शुरू किया हम लोगों ने वहाँ का सेटअप uh, मतलब ग्रोनैंडा था फिर बाद में बर्मिंघम का किया फिर बाद में मॉस्को का किया बाद में इटली में रोम एंड मिलन में हम हैंडलिंग शुरू किया तो ये नए नए स्टेशन जो है वो जाके वहाँ किया प्लस एक्जिस्टिंग स्टेशन जो है जैसे लंदन है न्यूयॉर्क है न्यू जर्सी है आ, यूरोप में फ्रैंकफर्ट है आ, अभी आ, आज के दिन में काफ़ी स्टेशन्स हमने मतलब एयर इंडिया ने खोला है कहते हैं वियना जाती है मैट्रिड जाती है Uh, कोपन ही कहीं जाती है तो काफ़ी एक्सपेंसिव क्राउन हैंडलिंग जो है इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एयरलाइन ऑपरेशंस और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आ, हम लोग जो है बाहर जाके देख के वहाँ का मतलब ए, ए, किस टाइप का सिस्टम जो है देख के हम लोग आके लोग हम लोग जहाँ ऐसे-ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिस हद तक क्योंकि कल्चर हर एक जगह में अलग अलग होती है सिस्टम्स मतलब वो उनका टाइप काम करने का तरीका थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट होता है बल्कि काम तो एक ही है तो हैंडल करना है <laughs> तो तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जॉब है चलिए के आर सुरेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका एविएशन फील्ड में जो आप प्रोसेसिंग जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरह से केयर करना पड़ता है हर चीज़ को जो है हर एक बात उसमें रिकॉर्ड होता है और हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है और आपने पूरे ही विश्व का टूर किया है इस फील्ड में रहते हुए बहुत ही अच्छा लगा सुनकर हमें भी और कभी कभी हमें लगता है कि किस तरह से ये काम होता है और हवाई जहाज़ ऊपर उड़ते हैं तो देखते हैं तो हमें खुशी होती है लेकिन उसको हवाई जहाज को ऊपर उड़ाने के लिए और फिर जिस जगह पे जाना है जहाँ से उड़ती है और जिस जगह पे जाती है वहाँ रुकती है तो उन दोनों जगह पे किस तरह का जो काम होता है वो सारी के आर सुरेश जी ने हमको बताया है अच्छा लगा अभी सुनकर नई नई चीज़ें हमको सुनने को मिला आशा करता हूँ हमारे यूथ अगर सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन इसके लिए आपको उतना ही जिम्मेवार व्यक्ति होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का जो है रिकॉर्ड होता है प्लेन जाने से लेकर उसका डिस्टिक्शन स्टेशन तक जो है कंटिन्यूस हर सेकंड बाय सेकंड का रिकॉर्डिंग होता है तो वो सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन होता है उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड करते हैं लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग्स आप करते हैं अगर आप एक व्यक्ति जिम्मेवार खुद एक अच्छी सोच के साथ अच्छी जिम्मेवार अच्छी जिम्मेवार के साथ आप काम करते हैं तो आप आगे से आगे बढ़ते हैं तो इस फील्ड में आप वेलकम हैं और मैं चाहूँगा कि इस फील्ड में आने के लिए हमारे युवा साथी अगर इंटरेस्ट रखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए किस तरह की कैटेगरी में वो पढ़ाई कर सकते देखिए और एक चीज़ में आ, ये क्वालिफिकेशन के बारे में बताने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ़्लाइट सेफ़्टी जो है हम आ, बहुत टॉप प्रायोरिटी देते हैं एयर इंडिया का आ, सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और फ़्लाइट सेफ़्टी में जैसे आपको मैंने बता रहा था कि जो फ्लाइट का जो डाटा है जैसे कि उड़ता है हर एक सेकेंड का जो डाटा है कंप्यूटर में रिकॉर्ड होके डाउनलोड होते हैं उसमें अगर कुछ डिविएशन्स है तो वो अनालज़ किया जाता है क्यों हुआ क्या क्या क्या कारण था उसको कैसे करेक्टिव एक्शन लिया जाए पायलट ने क्या रिपोर्ट किया ये सब चीज़ें जो है बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट होके और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है तो क्योंकि सेफ्टी इज़ अ टॉप प्रियॉरिटी एविएशन में एंड एयर इंडिया जो है टॉप प्रियॉरिटी टू सेफ्टी तो एक एक बात है दूसरी बात जो है ये इसमें जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जैसे जिसकी जैसे कि एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करती है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट इंजीनियर्स लिया जाता है और उनको आ, आ, ट्रेनिंग दिया जाता है आ, एक डीजीसीए का एक एग्ज़ाम है वे करके वे एग्ज़ाम पास करना पड़ता है साथ साथ में उनको बीमेक पास करने के बाद उनको एयरक्राफ्ट टाइप टाइप का एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस ट्रेनिंग दिया जाता है हमें ऑन द जॉब दिया जाता है फिर बाद में उनको डीजीसी एग्ज़ाम लेना पड़ता है लाइसेंस के लिए दो टाइप के लाइसेंस होते हैं एक एवी करके होते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा ए, ए करके होता है जो इंजेंस और एयरफ्लेन का तो ए एंड एवियनिक्स तो दो किस्म के लाइसेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के वो वो वो में जाते हैं जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो इंजिन और एयर फ्रेम सर्टिफिकेशन में जा सकते हैं लेकिन ये सब जो है एग्जाम जो है दे हैव टू फेस द डी जी एग्ज़ाम या इंटरनल एग्जाम होता है बाद में डी का वो वैवा वैसी बोलता है उसको ओरल एग्जाम्स होते हैं उसमें पास हुआ तो उनको लाइसेंस दिया जाता है फिर वो उनको सर्टिफाई कर सकते हैं एयरक्राफ्ट जैसे एक एयरक्राफ्ट आया कहाँ से उड़ के आया उतरा इधर उतरने के बाद एक इंस्पेक्शन होती है वो, वो इंस्पेक्शन के बाद फिर वो आ, कुछ डिफेक्ट्स तो तो है।, है, है।, है तो वो छोटा डिफेक्ट है तो रेक्टीफाई किया जाता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर उनको बोला जाता है एम जिसके पास लाइसेंस है लाइसेंसड इंजीनियर बोला जाता है वो सर्टिफाई करते हैं कि ये जहाज़ उड़ने लायक है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है दूसरा ग्राउंड ग्राउंड हैंडलिंग का मैंने जो बताया इधर में भी इंजीनियर जो है क्योंकि इसमें प्रोक्योरमेंट मैंटेनेंस ऑपरेशन सब इसके अलावा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है जहाँ पायलट्स फ्लाई करते हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए टेक्निकल ऑफिसर्स रिक्रूट किया जाता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में तो ये तीन मेजर डिपार्टमेंट्स है वह ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस रिलेटेड है साथ साथ में बैकअप डिपार्टमेंट्स जैसे आ, फ्लाइट सेफ्टी मैंने बताया आपको जहाँ कोई भी इंसीडेंट एक्सीडेंट को उसका इन्वेस्टिगेशन होता है उसका करेक्टिव एक्शन होता है इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंड करते हैं क्योंकि फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट कोई एयरलाइन में फ़्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स रिपोर्ट टू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए को के साथ ताल्लुक है सा क्योंकि वो रेगुलेटर है हमारे देश में एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए है तो फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सबल टू गि रिपोर्ट टू डी ऑन एनी इंसिडेंट एक्सीडेंट तो ये भी एक बड़े स्पेशलाइज है इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स करके एक मतलब कोर्स है नहीं एस जो है इट इज़ ए सिस्टम विच इज़ देयर ऑन सेफ्टी मैनेजमेंट ऑन एविएशन सो इट्स काफ़ी मतलब इट्स ए वेरी वास्ट एरिया इसमें ऑडिट्स और स्पॉट चेक्स वगैरह होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं क्वालिटी क्यूएमएस एम एस होती है, quality, uh, सब है ये, सब, ये सब जो है तो ऐसा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है दूसरा जो है अगर हैंडलिंग uh, करना है पैसेंजर हैंडलिंग करना है तो कमर्शियल डिपार्टमेंट है जहां ग्रेजुएट्स और एमबीएस लिया जाता है वो लोग आ, वो लोग ऑफिसर्स करके वो शिफ्ट में काम करते हैं पैसेंजर हैंडलिंग करते हैं पैसेंजर इश्यूज है इमीग्रेशन जो टर्मिनल सो so, टर्मिनल फंक्शन में जैसे पैसेंजर आता है उनको चेकिंग कराता है उनका बैगेज जाता है नीचे फिर तो इमिग्रेशन कस्टम्स फिर बोर्डिंग कराता है अरेवल वो पैसेंजर को करता है तो ये कमर्शियल डिपार्टमेंट की है तो ये उसमें भी जो जैसे हमारा आ, सब में जो ऑफिसर्स पोस्टेड है जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो इंडिया में बॉम्बे डेली मेजर एयरपोर्ट है अभी मद्रास और हमारे फ्लाइट्स को हैंडल कराते हुए ऐसा ऑपरचुन टीज़ काफ़ी एविएशन ग्रोथ जो है इंडिया में बहुत काफ़ी तकरीबन 18 अच्छा। से 20 परसेंट एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ है।, चीज़ है और आगे सब एयरलाइन सबको मालूम है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यार सुरेश जी मुझे लगता है हमारे यूथ अगर सुन रहे हैं तो इस फील्ड में जो है एविएशन फील्ड में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह का आपका स्किल है उस अनुसार आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है हर जगह पर आप अपनी जो है क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट डबल ग्रेजुएट भी चलेगा और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप अपने आप को देखिए कि किस जगह पे आप फिट होते हो कमर्शियल फील्ड में हो या फिर आप टेक्निकल चीज़ में जाना चाहते हो तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी आपके इंटरेस्ट लेवल पर आप इसमें आ सकते हैं बाकी इस फील्ड में सबकी वांट है ज़रूरत है तो आप इसमें अच्छी तरह से पैकेज भी अच्छा मिलता है और एक स्टैंडर्ड जो है वाइट कॉलर जॉब इसको कह सकते हैं हम लोग तो ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छी बातें हो रही हैं के.आर. सुरेश जी से। तो मैं चाहूंगा हम आज अपने पीछे प्यार का जहा बदम के, के निशान बना के चले जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें सज गई राहें पास आओ मैं पिन्ह दूं चाहत का हार ये खुली खुली बाहें के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहाँ बसा के चले के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहाँ बसा के चले के से वो करना भूल मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहो रहो गुन रहो मुस्कुराते गुनगुनाते नमस्कार सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं कि यार सुरेश जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारी जीवन में काफ़ी चीज़ें जो हैं अलग अलग लोगों से हमारा मिलना होता है कई बार हम लोग कुछ किताबें पढ़ते हैं कुछ स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं कुछ नॉवल्स पढ़ते हैं तो मैं चाहूँगा हाल ही में आपने कोई किताबों से आपका रिलेशनशिप है तो उसके बारे में बताई या फिर किसी व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना हो जिन्होंने काफ़ी आपको प्रभावित किया हो उनके बारे में बता सकता रमेश जी मैं किताबें बचपनों में पढ़ा करता था और भी जो है मैं इम्प्रेस्ड हूँ हमारे देश के दो तीन महान व्यक्तियों से आ, एक जो है सब सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो है आ, उन्होंने आ, आ, हमारे देश के लिए और एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पूरा दुनिया में जाके उन्होंने आ, हमारा संदेश दिया है, है भारत का संदेश दिया है और दूसरा जो व्यक्ति है विश्वेश्वरीया जो टेक्निकल फील्ड में एक्सेल uh, किया हुआ है और इज नॉन टू बी वन ऑफ दी टेक्नोक्रैट्स दट इंडिया इज प्रोड्यूस्ड तो ये दोनों uh, व्यक्तियों का इम्प्रेस्ड uh, हूँ और जो uh, तो भी मैं करना चाहता हूँ मतलब uh, अच्छे uh, तरीके से और डेडिकेशन uh, से uh, मैं करूँ करता आ रहा हूँ और करता रहूँ <laughs> जी एक और बात पूछना चाहूँगा आप अपना डेली रूटीन कैसे हैं आपका और आप जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं मेडिटेशन भी करते हैं मेडिटेशन के पहले और अभी क्या डिफरेंस आप फील करते हैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर देखिए मैं तकरीबन दो साल से जुड़ा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्रह्मा कुमारी से ये एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये दो साल में जैसे मेरा वे ऑफ थिंकिंग में चेंजेस हुए हैं और जो भी मेरा आउटलुक है ज़िंदगी का वो काफ़ी चेंज हुआ है कि मेडिटेशन में आ, कितना फ़ायदा है मैं उनको तो अभी महसूस काफ़ी दो साल में काफ़ी महसूस हुआ है और आ, आ, क्रिएटेड करते करते जो है वो हमारा इनर सेल्फ जो है हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हम क्या है हम पर्पज़ क्या है हम हमारा जीवन का और हम कैसे आगे जीवन बिताए और लोगों को मतलब हमारा जो एक्सपीरियंसेस है इतने सालों की जिंदगी की वो उनको बता के और सब लोग अच्छे डेवलप हो और हमारा देश भी आगे अच्छे से बढ़े तो मेडिटेशन में काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरे को और मैं कंटिन्यू करता रहूँगा मेरा रूटीन है नाइन टू फाइव आई वर्क इन आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव जॉइंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एयर इंडिया और फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट में हूँ और मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ और सुबह और शाम को मेडिटेट करता हूँ बस पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो I'm enjoying my post-determined post employment आई एम एंजॉइंग माई पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एंड ऑफकोर्स मेडिटेशन चेंजेस इन माई वे ऑफ थिंकिंग लाइफ के बारे में जो है इनर सेल्फ के बारे में और काफ़ी बदलाव फील हो रहे सुरेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया Meditation जब से आप कर रहे हो way of thinking आपका change हुआ है और एक positive mind लेके चलते हैं और एक खुशी आपको मिलती है meditation करने से इसलिए इसको practice कर रहे हो और काफ़ी अच्छा आप फील कर रहे हैं और दूसरों को भी इसके बारे में आप बताने की कोशिश करते हैं और के आर सुरेश जी बहुत ही अच्छा लगा सलामी ज़िंदगी में कार्यक्रम में आप आए आपने अपना एविएशन का एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हमारे सभी श्रोताओं को बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी जहाज़ कैसे उठता है और कैसे काम होता है उसके बारे में आज पूरी जानकारी जो है मोटे मोटे तौर पर आपको मिली है तो बहुत ही खुशी हुई आपकी बातें सुनकर धन्यवाद शुक्रिया रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा मेरे को और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है जो कहने के लिए मन में आया मैं आपको बताया और बहुत धन्यवाद आपका और आपका चैनल का कि मेरे को एक मौका मिला आप सब लोगों से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति ओम शांति नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही अगले संडे फिर होगी मुलाकात इसी तरह इसी कार्यक्रम में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो, रहो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली का दुर्गा क्षमा शिवाधा swaha swadha the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 जब ये चुनौतियाँ डोर अनजाना खींचे नाचे सब कट पुतलिया कर्म कर्मे स्वार्थ से में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले स्वामी मिले।